श्री गर्ग संहिता द्वारिका खंड तीसरा अध्याय बलदेव जी का रेवती के साथ विवाह नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के द्वारिका में निवास का कारण बताया अब उन परमेश्वर पर बंधुओं के विवाह आदि के सारे वृत्ंत सुनाऊँगा मिथिलेश्वर तुम पहले बलदेव जी के विवाह का वृत्तान्त सुनो जो समस्त पापों को हर लेने वाला तथा आयु की वृद्धि करने वाला उत्तम साधन है सूर्यवंश में महामनुष्वी राजा अनर्थ हुए जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर अनर्त देश बसा हुआ था राजा अनर्थ के एक रेवत नाम का पुत्र हुआ जो गुणों की खान तथा चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से संपन्न था उसने कुशस्थली पुरी का निर्माण करके वहीं रहकर राज्य शासन किया रेवत के सौ पुत्र थे और रेवती नाम वाली एक कन्या वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुंदर वर पाने की इच्छा रखती थी एक दिन स्वर्ण रत्न विभूषित रथ रत पर आरूढ़ हो अपनी पुत्री को भी उसी पर बिठाकर राजा रेवत भूमंडल की परिक्रमा करने लगे इस यात्रा का उद्देश्य था पुत्री के लिए योग्य वर की खोज अंततोगत्वा राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर की जिज्ञासा के निमित्त योग से मंगलकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया और वहाँ ब्रह्मा जी के चरणों में शीर झुकाया उस समय ब्रह्मा जी की सभा में पूर्व नाम की अप्सरा का गान हो रहा था इसलिए वे एक क्षण तक चुपचाप बैठे रहे तदनंतर ब्रह्मा जी को एक चित्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदन किया रैवत बोले प्रभो आप परम पुराण पुरुष हैं आपसे ही इस विश्वरूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्ठ धाम में सदा स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि पालन और संहार किया करते हैं देव वेद आपके मुख है धर्म हृदय है अधर्म पृष्ठभाग है मनु बुद्धि है देवता अंग है असुर पैर है और सारा संसार आपका शरीर है आप संपूर्ण विश्व को अपने हाथ पर रखे हुए आहुले की भांति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सारथी रथ को अभीष्ट मार्ग में ले जाता है उसी प्रकार आप संसार रूपी रथ को तीनों अथवा त्रिगुणात्मक विषयों की ओर ले जाने में समर्थ है। हैं आप एकमात्र तथा जैसे मकड़ी अपने स्वरूप से ही एक जाला उत्पन्न करती है और फिर उसे ग्रस्त लेती है उसी प्रकार आप जगत रूपी एक जाल भून रहे हैं और समय आने पर फिर इसे अपने आप में विलीन कर लेंगे महेंद्र का निवास स्थान स्वर्ग लोग आपके वश में है फिर सार्वभौम राज्य और योग सिद्धि आपके अधीन हो इसके लिए तो कहना ही क्या है आप सदा पारमेष्ठ पद ब्रह्मधाम में स्थित हैं ऐसे अनंत गुणशाली आप भूमा महान एवं सर्वव्यापी पुरुष को नमस्कार है विधे आप स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं तीनों लोगों के पितामह पिता के भी पिता हैं अपने इसी प्रभाव के कारण आपको पूर्व ज्येष्ठ कहा जाता है आप सर्वदर्शी हैं अतः मेरी इस पुत्री के लिए आप शीघ्र ही मुझे कोई दिव्य सर्वगुण संपन्न तथा चिरजीवी बरप्रदायी वर्प, बताइए नारद जी कहते हैं मैथिल यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान स्वयंभु ब्रह्मा ने राजा रेबत से हस्ते हुए से कहा श्री ब्रह्मा जी बोले राजन इस क्षण तक पृथ्वी पर महाबली काल बड़ी तेजी के साथ बीत चुका है सत्ताईस चतुर्युग्याँ समाप्त हो चुकी हैं मृतलोक में तुम्हारे पुत्र पौत्र और उनके भाई बंधु नहीं रह गए हैं उनके पुत्रों के भी पोते नहातियों के गोत्र तक अब नहीं सुनाई देते हैं अतः राजन शीघ्र जाओ और सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष बलदेव जी को यह कन्या रत्न समर्पित करो साक्षात गोलोक के अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बलराम और केशव भूमि का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वे दोनों भक्त वत्सल हरि बस देवनंदन होकर द्वारिका में यदुवंशियों के साथ विराज रहे हैं नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर निर्वश्रेष्ठ रेवत ब्रह्मा जी को नमस्कार करके पुनः समृद्ध सालिनी द्वारिकापुरी में आए बलदेव जी से कन्या का विवाह करके दहेज में विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया जो एक योजन विस्तृत था उस रथ में एक सहस्त्र अश्व जुटे हुए थे मिथिलेश्वर ब्रह्मा जी के दिए हुए दिव्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रेवत मंगल मंगलमय बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करने के लिए चले गए उस समय यदपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया तदनंतर भगवान शंकर रानी देवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा इस प्रकार से गर्ग सहिता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में बलदेव विवाहोत्सव नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ